हरि ओम श्री गणेशाय नमः श्री नमः नमः श्री चरण पद आदि कवि सरस्वत नम श्रीसद्गुदेवपदकम नम आदिक्रीमद्वामीकमहामु्रणीतोगवासी महाराण उत्पत्ति प्रकरण पहला सर्ग केवल ज्ञान से ही आत्मा की मुक्ति होती है कर्म और समाधि से नहीं अज्ञात आत्मा ही स्वयं दृश्य की सृष्टि करता है इत्यादि का प्रतिपादन श्री वशिष्ठ मुनि कहते हैं ब्रह्म ही जब अहम इत्यादि महावाक्य से उत्पन्न अखंडाकार वृत्ति से अत्यंत प्रदीप्त आत्म प्रकाश द्वारा स्वत्व का साक्षात्कार कर लेता है तब वह अपने वास्तविक नित्य मुक्त और पूर्ण स्वरूप से प्रकाशित होता है उस ब्रह्म को इस समय का जो हमारे समान अधिकारी श्रवण आदि उपायों से जिस प्रकार यथार्थ रूप से मैं ही ब्रह्म हूँ यो साक्षात्कार करता है वह पूर्वोक्त पूर्ण नित्य मुक्त ब्रह्म ज्योति स्वरूप मोक्ष फल का भी जीते से अनुभव करता है श्रुति भी है देवता ऋषि और मनुष्यों में जिस जिसने यथोक्त विधि से आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया वही आत्मा हो गया ब्रह्म ही मैं यो कर रहे ऋषि हुआ कि मैं मनु हुआ और मैं सूर्य हुआ पीछे संक्षेप से प्रदर्शित और आगे विस्तार से कहे जाने वाले अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठान से अस्तित्व नहीं है। इस इस न्याय न्याय से या अध्यारोपा, अध्यारोपा अपवाद न्याय से से से या या अपवाद अध्यास क्रम क्रम दृश्यमान प्रपंच रूप रूप सृष्टि सृष्टि के के ब्रह्म होने, ब्रह्म होने, होने पर या के अपवाद क्रम से ब्रह्म मात्र पर, शेष रहने पृथकअस्ति तदेद भगवान भ्रू ही किमिद्यमिदम परि, जायते इत्यादि से यह क्या है किसका है और कहाँ परस्तित है यो अपने पीछे जो सत्के, नाशादी के असंभव का दूषण दिया वह स्वत ही निराकृत हो गया क्योंकि सत का नाश नहीं माना गया है विनाशी की सत्ता नहीं मानी गई है इसीलिए अपने जो दोष आपने जो दोष दिया उसका यह विषय ही नहीं है यह भाव है। हे बुद्ध, मैं पीछे संक्षेप से दिखलाए गए संपूर्ण पदार्थों को प्रमाणों और अनुभव के अनुसार वस्तु के अनुसार और स्वभाव के अनुसार क्रमशः विस्तार पूर्वक कहता हूं आप सावधान होकर सुनिए जीव भाव को प्राप्त होकर जो जगत को देखता है वह स्वप्न की नाई देखता है अर्थात जैसे विषय का होने पर, होने पर भी बाधित नहीं होता, वैसे ही जगत दर्शन भी बाधित नहीं होता भाव यह की ज्ञान की सत्यता में तात्पर्य है अहम यो प्रत्यक आत्मा के तादात्म्य से और त्वर यो अनात्म भाव से भाषित हो रहा प्रपंच रूप भी स्वप्न संसार रूप दृष्टांत में भली भाति संबद्ध, संब, संबद्ध है भाव यह कि उसके मिथ्यत्व में तात्पर्य है अथवा देह की स्वप्न तुल्यता भले ही हो पर बाह्य नाम रूपात्मक जगन मात्र की स्वप्न तुल्यता कैसे हो सकती है इस शंका पर कहते हैं केवल बाह्य रूप आदि ही नहीं भाषती है भाई आदि ही नहीं भासता है किंतु मैं रूप को देखता हूँ जो त्रिपुटीभूत अहम अर्थ से संबलित रूप प्रकाशित होता है वह साक्षी मात्र जन्य होने से स्वप्न संसार दृष्टांत में दार्ष्ट दार्टंतिक होता ही है अध्यस्त विषय ज्ञान में सत्य पदार्थ विषय नहीं होता है भ्रम में अध्यस्त का ही भान होता है और कुछ भी किसी तरह भाषित नहीं होता इस सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रमाणों के व्यवहारों में अर्थ के विसम्माद मात्र से भी व्यवहारिक प्रामाण्य का विघात नहीं होता यह भाव है जिस प्रकरण में प्रायः प्राय मुमुक्षुओं के व्यवहार का वर्णन है उसके अर्थात मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण के अंतर में उस मैं इस उत्पत्ति प्रकरण का वर्णन करता हूँ श्री राम जी जब तक दृश्य है तभी तक यह संसार रूप बंधन है दृश्य की निवृत्त होने पर निवृत्ति होने से बंधन नहीं रहता यह दृश्य जिस प्रकार उत्पन्न होता है उसे आप क्रम से सुनिए इस संसार में जो उत्पन्न होता है वही वृद्धि क्षय स्वर्ग और नरक को प्राप्त होता है एवं वही बंध और मोक्ष को प्राप्त होता है उत्पत्ति वृद्धि विनाश आदि धर्म आत्मा के नहीं है अपने स्वरूप का परिज्ञान न होने से ही उसको उत्पत्ति आदि का भ्रम होता है यह तात्पर्य है चूंकि अपने स्वरूप के अज्ञान से ही बंध है अतः अपने स्वरूप के बोध के लिए आगे के ग्रंथ से आगे के ग्रंथ से दृश्य प्रपंच का असंभव कहता हूँ उत्पत्ति आदि का संबंध दृश्य संसार से है आत्मा से नहीं आत्मा तो दृश्य प्रपंच की उत्पत्ति से पहले जैसा था वैसा ही रहता है अणुमात्र भी उसमें विकार नहीं आता हे राघव आप पहले प्रकरण के उपोद्घात के लिए इस सर्ग में कहे जाने वाले अर्थ को सुनिए तदुपरांत में आपसे आपकी इच्छा के अनुसार इसको विस्तार पूर्वक जो यह चराचर संपूर्ण जगत दिखलाई देता है, है। वह सुषुप्ति में में स्वप्न नष्ट हो जाता तदुपरांत अमूर्त होने से क्रिया रहित परिच्छेद से शून्य होने से अताह यानी असीम निर्धर्मिक यानी धर्म रहित होने से संज्ञारहित और अज्ञान से आवृत्त होने से अभिव्यक्त से अभिव्यक्ति से शून्य अथवा प्रपंच के संस्कार का आधार होने से अभिव्यक्ति से रहित केवल सेवल ही कोई वस्तु शेष रहती है। वह रूप रहित होने से न तो तेज है और न प्रकाश रूप होने से तम ही है विद्वानों ने व्यवहार के लिए उस सद रूप सर्वव्यापक आत्मा के रुत आत्मा पर ब्रह्म सत्य इत्यादि अनेक नामों की कल्पना कर रखी है चैतन्य स्वभाव वही आत्मा अज्ञान से अन्यसा जड़सा सा अर्थात आकाश आदि के क्रम से उत्पन्न लिंग समष्टि रूप होकर उसमें प्रवेश करने से वही हूँ इस अभिमान से उसकी नाई प्रतीत होता हुआ भावी जीवनाम से गर्हित बनाई गई जीवता को भ्रांति से प्राप्त प्राप्तसा होता है तदनंतर क्रियाशक्ति की प्रधानता से संपन्न प्राण के धारण से चंचलता को प्राप्त हुआ वह भौतिक लिंगात्मा संकल्प और विकल्प के मनन से जड़तावश मंद होकर मन बन जाता है जैसे निश्चल आकार वाला समुद्र चंचल आकार वाले तरंग भाव को प्राप्त होता है वैसे ही वह मन रूप बन जाने से अपने महान परमात्मा भाव को भूलकर मन के संकल्प विकल्प आदि धर्मों को अपने धर्म समझने लगता है इस प्रकार समष्टि मनोभाव को प्राप्त हुआ हिरण्य नामक ब्रह्म स्वयं ही पूर्व वासना के अनुसार विराट भाव को भुवन आदि भाव को और वहां पर स्वस्वेदज उद्भिज, अंडज और जरायूज रूप चार प्रकार के जीव भावों का नित्य संकल्प करता रहता है उस सत्य संकल्प से इस प्रकार इंद्रजाल की नाई यह विशाल सृष्टि फैलाई जाती है जैसे सुवर्ण के बने हुए कटक यानी कड़ा रूप सुवर्ण से कटक शब्द का अर्थ पृथक नहीं किया जा सकता वैसे ही परब्रह्म में जगत शब्दार्थ है अर्थात जगत शब्द का अर्थ परब्रह्म से पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि दुष्टांत की नाई दोनों में भेद नहीं है जैसे कटक रूपता सुवर्ण के स्वभाव से ही अंतर्गत है कटक स्वभाव के अंतर्गत नहीं है वैसे ही परिच्छेद से रहित यह जगत शब्दार्थ भी अनंत स्वरूप ब्रह्म के स्वभाव के ही अंतर्गत है नाशवान अपने स्वभाव के अंतर्गत नहीं है जैसे मरुस्तल में मृगतृष्णा की नदी असत चंचल तरंगों का सत के नाई विस्तार करती है वैसे ही मन से यह इंद्रजाल सरिखा जगत सत सत न होता हुआ भी सत के समान बनाया जाता है सर्वज्ञ विद्वानों ने जिसके अविद्या संसार बंधन माया मोह महत तम इत्यादि अनेक नामों की कल्पना की है हे चंद्रवदन पहले में आपसे उस माया बंध का स्वरूप कह रहा हूँ उसे आप सावधान होकर सुनिए उसके श्रवण के अनंतर आप मोक्ष के स्वरूप को समझ जाएंगे वस्तु, दृश्य प्रपंच का अस्तित्व दृष्टा का बंध कहा जाता है दृश्य के कारण ही दृष्टा बंधन में पड़ा है और दृश्य के हट जाने से मुक्त हो जाता है असत्य स्वरूप तव अहम इत्यादि जगत दृश्य कहलाता है जब तक यह दृश्य रहता है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता यह दृश्य नहीं है यह नहीं है यह नहीं है, इत्यादि व्यर्थ प्रलापों से इसका विनाश नहीं होता बल्कि संकल्प के हेतु यह दृश्य नहीं है इत्यादि प्रलापों से दृश्य रूप व्याधि बढ़ती है भाव यह है कि दृश्य रहते यह दृश्य नहीं है यह प्रलाप बाधित हो जाता है अतः वह विद्यमान दृश्य के विरोधी अन्य दृश्य के उत्पादन संकल्पों से उसके उत्पादन द्वारा पूर्व दृश्य का निराकरण करता है ऐसा कहना होगा ऐसी परिस्थिति में एक दृश्य के निराकरण के लिए दो दृश्यों की उत्पत्ति हो जाने के जाने से दृश्य बढ़ता ही है विचारशील पुरुषो दृश्य जगत के विद्यमान रहते सैकड़ो तर्कों से और तीर्थ यात्रा तथा नियम आदि से भी दृश्य रूपी व्याधि की निवृत्ति नहीं होती केवल इतना ही नहीं किंतु दूसरी दृश्य व्याधि प्राप्त हो जाती है भाव यह है कि इस दृश्य रूपी व्याधि की अनादर से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि विचार द्वारा इसका बाध करना चाहिए यदि जगत की वास्तविक सत्ता है तो किसी के जगत की निवृत्ति नहीं होगी क्योंकि असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता यह अकाट्य नियम है आत्मा का तप आदि से भी परिज्ञान नहीं हो सकता चिद्रूप आत्मा किसको ज्ञात नहीं हुआ वह दृष्टा जहा कहाँ भी यानी परमाणु के मध्य में भी रहेगा वहा परमाणु के उदर में भी उसको दृश्य की प्रतीति होगी ही भाव यह है कि जिसको आत्मतत्व का परिज्ञान नहीं है वह जीव ही दृश्य का विज़ह है परमाणु के उदर में भी भ्रांति से विशालता की प्रतीति में विरोध न होने से वहां पर भी उसके दृश्य रूप बंधन का निवारण नहीं हो सकता इसीलिए दृश्य जगत है और उसका तप ध्यान और जब द्वारा जहां पर जहाँ पर वह रहा वहीं पर उसे मिटा दिया और अन्य देश की प्राप्ति से उसका त्याग कर दिया वह कथन बासी भात आदि की आदि के सड़े जल से तृप्ति करने की नाई है श्री रामचंद्र जी यदि दृश्य रूप जगत है तो उसका परमाणुओं के भीतर और चैतन्य रूपी आदर्श में भी वैसा ही प्रतिबिंब पड़ता है भाव है यह है वैसे ही परमाणु में एवं चेतन आत्मा में भी बिना संकोच के उसका प्रतिबिंब पड़ता है दर्पण चाहे कहीं पर भी स्थित हो उसमें जैसे पर्वत समुद्र पृथ्वी नदी के जल का प्रतिबिंब पड़ता है वैसे ही चैतन्य रूपी आदर आदर्श में यानी आत्मा में भी पड़ता है अनेक अनंतर उस प्रतिबिंब में पुनः दुःख प्राप्त होता है जरा मृत्यु और जन्म प्राप्त होते हैं, जैसे जाग्रत अवस्था में स्तूल तथा स्वप्न में सूक्ष्म भाव और अभाव का ग्रहण और सुषुप्ति में उनका त्याग होता है वैसे ही यह अस्थिर संसार रहता है इस दृश्य जगत का मैंने परिमार्जन कर लिया और यहां पर मैं समाधि में स्थित हूं समाधि में संसार के स्मरण का यह कभी क्षय न होने वाला बीज है भाव यह है कि जिसका स्मरण नहीं हुआ उसका मार्जन नहीं हो सकता और उसका स्मरण होने पर तो समाधि का ही भंग हो जाएगा इस दृश्य प्रपंच के रहते निर्विकल्प समाधि नहीं हो सकती निर्विकल्प समाधि होने पर ही तो चित्त के रहने पर चेतनता और चित्त का बाद होने पर तुरय पद की उपपत्ति होती है दृश्य के रहते तो निर्विकल्प समाधि का अवसर ही कहा जैसे सुषुप्ति के यानी गाढ़ी नींद के पश्चात दुख यह सारा जगत प्राप्त हो जाता है वैसे ही समाधि टूटने पर यह दुख संपूर्ण जगत जो भास्मान प्रत्यक आत्मा में प्राप्त हो जाता है इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी फिर भी जब अनर्थ प्राप्ति की संभावना रही तो क्षण मात्र की समाधि से क्या सुख इसीलिए समाधि से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है यदि निर्विकल्प समाधि में कभी अव्युत्थान को प्राप्त हो तो ज्ञान के बिना भी अक्षय सुख प्राप्त हो गया ऐसा यदि कोई माने तो वह निर्मल पद को कभी क्षीण न होने वाली सुषुप्ति के तुल्य मानता है इस मन रूप दृश्य के रहते समाधि में भले ही कोई कितना ही प्रयत्न क्यों न करे फिर भी क्या उसे दृश्य प्राप्त नहीं होता अवश्य प्राप्त होता है क्योंकि जहाँ जहाँ इसका चित्त जाता है वहां वहा चित्त से उत्पन्न होने वाले जगत भ्रम का भी निवारण नहीं किया जा सकता यदि अज्ञानी दृष्टा समाधि में समाधि के बल से लब्ध दुख शून्य पाषाणता का चिंतन करता रहता है तो समाधि के अंत में उसको पुनः दृश्यता प्राप्त होती है किसी की भी समाधि बल से प्राप्त दुख शून्य पाषाणता की तुल्य निर्विकल्प समाधियां स्थिरता को प्राप्त नहीं होती यह बात सभी समाधि निष्ठ पुरुषों द्वारा अनुभूत है परिपक्वता को प्राप्त होने पर भी पाषाणता के तुल्य अचेतन समाधिया शांत चिद्रुप अज तथा अक्षय रूप नहीं हो सकती यानी उक्त उत्तर संपूर्ण संसार की शांति रूप मोक्ष नहीं हो सकती इसीलिए यदि यह दृश्य सत है तो यह कभी भी शांत नहीं होगा इसीलिए तब, जब और ध्यान से दृश्य की निवृत्ति हो जाएगी यह अज्ञानियों की केवल कल्पना ही है जैसे कमलगट्टे के अंदर वह बीज विद्यमान है जिसमें होने वाली कमलिनी का लतारूप अंतरहीत है वैसे ही अज्ञानी दृष्टा में वह दृश्य बुद्धि रहती है जिसमें भावी संसार अंतरहीत है जैसे पदार्थों में रस रहता है तील आदि में तेल रहता है और फूलों में सुगंध रहती है वैसे ही दृष्टा में दृश्य बुद्धि रहती ही है कपूर आदि चाहे कहीं पर क्यों न हो फिर भी जैसे उनसे सुगंध निकलती है वैसे ही दृष्टा चाहे कहीं पर क्यों न हो फिर भी उसमें दृश्य रहता ही है जैसे आपके हृदय में स्थित मनोराज्य बुद्धि केवल आपके अनुभव से ही देखी जाती है और जैसे स्वप्न तथा संकल्प आप ही के अनुभव से देखे जाते हैं वैसे ही दृश्य जगत भी स्वानुभव से ही आपके हृदय में प्रतीत होता है इसीलिए जैसे चित्त द्वारा कल्पित पिशाच बालक को मार देता है वैसे ही दृश्य रूपिका पिशाची इस द्रष्टा को मार देती है यानी स्वरूप से भ्रष्ट कर देती है जैसे बीज के भीतर स्थित अंकुर देश और काल से अपने को प्रकाशित करता है वैसे ही भी देश और काल से अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है जैसे अचिंत्य कार्य वैचित्र शक्ति रूप चमत्कार बीज आदि के भीतर रहता ही है वैसे ही चिन्मात्र स्वरूप आत्मा के ही उदर में चिद और अचित से संबंधित से, संब, से संबद्ध अतीत अनागत जगत की सत्ता रहती ही है पहला सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण दूसरा सर्ग भौतिक देह को आत्मा समझने वाला अज्ञानी मृत्यु का भोजन है तत्वज्ञानी नहीं वह तो आकाशज द्विजकी नाई चिन्मात्र स्वरूप ही है इसका कथन श्री वशिष्ठ जी बोले हे राघव इस आकाशज विप्र के आख्यान को सुनिए जो कानों को विभूषित करने वाला है और जिससे उत्पत्ति प्रकरण का आपको बहुत सरलता से बोध हो जाएगा परम धर्मात्मा आकाशज नामक का एक ब्राह्मण है वह सदा ध्यान में तत्पर और प्रजाओं के, के हित में रत है जब वह बहुत काल तक जी गया तब मृत्यु ने विचार किया मैं अक्षय हूँ मैं क्रम से सभी प्राणियों का संहार करता हूँ फिर मैं इस आकाशज विप्र को क्यों न खाऊं? जैसे पत्थर पर तलवार की धार कुंठित हो जाती है वैसे ही इस पर मेरी शक्ति कुंठित हो गई है ऐसा विचार कर वह मेरु पर्वत के मध्य में स्थित सत्यलोक नामक उसके नगर में उसने मारने के लिए गया। नगर में उसे मारने के लिए गया कोई भी समर्थ पुरुष अपना कर्म करने के लिए उद्यम का त्याग नहीं करते उसके अनंतर मृत्यु आकाशज विप्र के घर में जो कि स्वयं प्रविष्ट हुआ त्योही समाधि में उपस्थित होने वाले विघ्नों को हटाने के लिए ब्रह्मा द्वारा प्रकाश रूप से स्थापित प्रलय प्रलयाग्नि के तुल्य अग्नि मृत्यु को जलाने लगा मृत्यु अग्नि की ज्वालाओं की परंपरा को चीर कर भीतर गया उसने ब्राह्मण को देखकर यत्न पूर्वक उसे हाथ से पकड़ने की इच्छा की जैसे बलवान पुरुष भी संकल्प से कल्पित पुरुष को छूने में समर्थ नहीं होता वैसे ही सामने विद्यमान उस ब्राह्मण को वह अपने सैकड़ों हाथों से भी पकड़ने में समर्थ नहीं हुआ तदुपरांत मृत्यु ने संशय को दूर कराने वाले यमराज के पास जाकर उनसे पूछा हे hey विभो, मैं आकाशज ब्राह्मण को खाने के लिए क्यों समर्थ नहीं हूं यमराज ने कहा हे hey मृत्यु तुम अकेले अपने बल से किसी को मारने में समर्थ नहीं हो जिसको तुम मारते हो उसके कर्म ही उसका मारण करते हैं। तुम्हारी अशक्ति में और कोई कारण नहीं है इसीलिए उसे यदि तुम मारना चाहते हो तो यत्न पूर्वक उसके कर्मो को खोजो उनकी सहायता से तुम उसे खा सकोगे तदनंतर मृत्यु उसके कर्मों को खोजने के लिए तत्पर होकर संपूर्ण देशों दिगंतों तालाबों नदियों दिशाओं वनों जंगलों पर्वतों समुद्र तटों, तटो द्वीपों अरण्यों कस्बों, ग्रामों, संपूर्ण राष्ट्रों एवं रेगिस्तानों में घूमा अर्थात किस देश में इसने पहले क्या कर्म किया उसे ध्यान जानना अधिक यत्न साध्य होने से तत्त स्थानों में घूमा केवल देश घूमने के लिए नहीं घूमा इस प्रकार संपूर्ण भूमंडल में घूमकर उद्यमी मृत्यु ने आकाशज विप्र के कोई भी मारक कर्म कहीं भी नहीं पाए जैसे कि वंध्या पुत्र को प्राज्ञ तथा कल्पित पर्वत को कल्पना करने वाले पुरुष से अन्य पुरुष नहीं पा सकता अनंतर संपूर्ण अर्थों को जानने वाले यमराज के पास आकर मृत्यु ने उनसे पूछा क्योंकि सेवकों को संदेह उपस्थित होने पर उनके प्रभु ही आश्रय होते हैं। मृत्यु ने कहा प्रभु आकाशज विप्र के कर्म कहा है यह बात आप मुझसे कहिए। मृत्यु के यो पूछने पर धर्मराज ने चिरकाल तक विचार कर उससे यह कहा धर्मराज ने कहा हे मृत्यु आकाशज के कोई भी कर्म नहीं है यह आकाशज विप्र केवल आकाश से ही उत्पन्न हुआ है आकाश से जो उत्पन्न हुआ है वह आकाश के समान निर्मल है इसके मारण में मृत्यु की सहायता करने वाले कोई कर्म ही नहीं है जैसे, के पुत्र का और जैसे जिसका आकार उत्पन्न ही नहीं हुआ उसका प्राक्तन कर्म से कोई संबंध नहीं रहता वैसे ही इस आकाशज विप्र का प्राक्तन कर्म से तनिक भी संबंध नहीं है अविद्या आदि कारणों का या कारणों का या निर्विकार तत्व के विकार के हेतु हेतु हेतुओं का अभाव होने से विकार का संबंध न होने के कारण वह आकाश रूप ही है, जैसे आकाश में महान का अस्तित्व नहीं है वैसे इसके पूर्व कर्मों का भी संभव नहीं है पूर्व कर्मों के अभाव से इसका चित्त अवश्य नहीं है आज तक इसने मारण मारण में मृत्यु के सहायक किसी मानस कर्म का संचय नहीं किया है मन का व्यापार पूर्वदेह की व्यापार वासनाश के अधीन है इस प्रकार आकाश कोष रूप यह आकाशज ब्राह्मण निर्मल आकाश रूपी अपने कारण में नित्य स्थित है इसके कोई भी कर्म नहीं है प्राक्तन कर्म इसके है है नहीं आजकल यह कुछ कर्म नहीं करता इस प्रकार इस संसार में यह केवल विज्ञान आकाश रूप है इसका प्राण व्यापार या कािक कर्म जिसको हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग ही अपनी अज्ञान जनित भ्रांति से देखते हैं, लेकिन इसकी उसमें सत्यता बुद्धि नहीं है चैतन्य रूप स्तंभ में चैतन्य रूपिणी प्रतिमा मेरा आकार परम पद से भिन्न है ऐसी वासना करती हुई सी स्थित है मेरा यह स्वरूप वासना मात्र ही है वास्तविक नहीं है ऐसी उसकी बुद्धि है यह अर्थ है जैसे जल में द्रवत्व है जैसे आकाश में शून्यता है और जैसे वायु में स्पंदता, यानी गति है वैसे ही परमार्थ रूप से आकाशभूत यह विप्र परम पद में स्थित है इसके न आधुनिक कर्म है न संचित कर्म है और न प्राक्तन कर्म है इसीलिए यहाँ पर यह संसार का वशीभूत नहीं है सहकारी कारणों का भाव होने पर जो उत्पन्न होता है वह अपने अपने कारण से भिन्न नहीं होता ऐसा अनुभव है कारण न होने के कारण यह स्वयं भू है, है मृत्यु न तो इसने पहले कर्म किए थे और न यह आज कर्म करता है भला बताओ तो सही यह तुमसे कैसे आक्रांत होगा जिस जीव का पृथ्वी आदि से रचित देह ही मई हूं ऐसा निश्चय है वह मूड पार्थिव देह ही होता है यह ब्रह्मा जिस समय सत्य संकल्प बुद्धि से मृत्यु की कल्पना करेगा उसी समय तुम उसको पकड़ सकते हो पृथिव्यादिमय देह का ग्रहण न करने से यह आकाश ज ब्राह्मण देहवान नहीं है अतएव जैसे आकाश कैसी ही मजबूत रस्सी क्यों न हो नहीं बांधा, बांधा जाता वैसे ही इसका भी ग्रहण किया ही नहीं जा सकता भगवं शून्य से अज की यानी अजन्मा की कैसे उत्पत्ति होती है यह बात मुझे समझाइए तथा पृथ्वी आदि कैसे हो कैसे है नहीं है तो कैसे नहीं है यह भी आप मुझे समझाइए यमराज बोले यह आकाशच ब्राह्मण न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी विनष्ट हुआ चूंकि यह ब्राह्मण परमार्थ रूप से केवल प्रकाशात्मक विज्ञान स्वरूप है इसीलिए यह सदा जो का रहता है कभी विकृत नहीं होता महाप्रलय होने पर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता उस समय केवल शांत जरारहित अनंत स्वरूप शून्य नित्य उदित सूक्ष्म उपाधि शून्य पर ही स्थित रहता है तदुपरांत सृष्टि के आरंभ काल में वासना और अदृष्ट से परिपूर्ण जीव की अविद्या से इसके विज्ञान मात्र होने से इसके निकट विषय भाव से पर्वत तुल्य यानी पर्वत के समान जिसका निवारण नहीं की हो सकता विराट रूप या चतुर्मुख रूप देह इस नाम से कथन के योग्य स्थूल रूप कुछ स्फुरत होता है उस समय उक्त अविद्या से ही हम लोग काकतालीय के समान अकस्मात स्वप्न की नाई मिथ्याभूत उस आकार को देखते हैं। वही यह है निर्विकल्प ब्राह्मण सृष्टि के आदि में निर्विकल्प चिदाकाश रूप अपने स्वरूप का अवलंबन कर आकाश में स्थित है इसका न तो शरीर है न कर्म है न इसमें कर्तृत्व है और न वासना है यह शुद्ध चिदाश विज्ञान घन और सर्व व्यापक है यह केवल आकाश रूप और तेज से प्रकाश रूप सा है इसकी प्राक्तन वासनाए तनिक भी नहीं है अधिष्ठान तत्व के ज्ञान से विषय का बात होने पर विषय ज्ञान रूप वेदनाएं भी जैसे चिदाश है वैसे ही चिदाकाश रूप से रहती है इसमें पृथ्वी आदि का संभव कैसा इसमें पृथ्वी आदि का संभव कैसा कहां से और कैसे हो सकता है अर्थात इसमें पृथ्वी आदि का संभव नहीं है इसलिए हे मृत्यु तुम इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए प्रयत्न मत करो कोई भी पुरुष कभी भी आकाश को पकड़ नहीं सकता श्री रामराज के वचन सुनकर मृत्यु को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह अपने घर लौट गया। भगबन, आपने मुझसे आकाशज के नाम से, श्री रामचंद्र जी बोले भगवन आपने मुझसे आकाशज ब्राह्मण के नाम से स्वयंभू अज एकात्मा जीव समष्टि रूप ब्रह्मा ही कहा ऐसी मेरी धारणा है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री राम चंद्र आपका कथन सत्य है मैंने आपसे आकाशज विप्र के नाम से ब्रह्मा का ही कथन किया है प्राचीन समय में इंदी के लिए मृत्यु ने यम के साथ संवाद किया था मन्वंतर में जबकि संपूर्ण प्राणियों का संहार कर रहा सर्वभक्षी मृत्यु बलवान हुआ तब उसने स्वयं ब्रह्मा जी परमण करने का उद्योग किया उसी समय धर्मराज यम ने मृत्यु को शिक्षा दी जो पुरुष नित्य जिस काम को करता है उसी में उसकी प्रीति होती है ब्रह्मा चिदाकाश स्वरूप संकल्प शरीर और पृथ्वी आदि से रहित मूर्ति वाला है उसका शरीर मनोमात्र है भला उस पर आक्रमण ही कैसे हो सकता है जो चिदाकाश के समान चमत्कार वाला और चिदाकाश के समान अनुभव अनुभव स्वरूप है वह चिदाकाश ही है उसमें न कारणता है और न कार्यता है आकाश में जैसे इंद्र नील मनी से बना औ रखा हुआ महान कड़ाड़ी कड़ाही के कड़ाही के आकार सा पदार्थ पृथ्वी आदि से रहित प्रतित होता है और जैसे संकल्प से निर्मित पुरुष पृथ्वी आदि से रहित प्रतित होता है वैसे ही यह स्वयंभू ब्रह्मा भी पृथ्वी आदि से रहित प्रकाशित होता है जैसे निर्मल आकाश में मोती की माला एवं संकल्प और स्वप्न में नगर पृथिव्यादि रहित ही प्रकाशित होते हैं, वैसे ही स्वयंभू पृथिव्यादी रहित ही प्रकाशित होता है केवल परमात्मा में न दृश्य है और न दृष्टा है केवल चिन्ह मात्र ही है, तथापि यह स्वयंभू नाम से प्रकाशित होता है यह संकल्प मात्र मन ही ब्रह्मा कहा जाता है यही संकल्प संकल्पाश पुरुष ब्रह्मा है इसमें पृथ्वी आदि विद्यमान नहीं है जैसे चित्रकार के अंत में स्थित चित्र देह रहित होने पर भी प्रतिमाकार प्रतीत होता है वैसे ही चिदाकाश में चिदाकाश के स्वच्छ प्रतिबिंब का ग्राहक मन ब्रह्माकार प्रतीत होता है भाव है कि पहले चित्रकार अपने अंत में एक प्रकार की चित्र प्रतिमा का संकल्प द्वारा निर्माण कर लेता है तदनंतर वैसा ही उसका बाहर चित्रण कर रहे चित्रकार के अंत में स्थित संकल्पित चित्र प्रतिमा देह रहित होती हुई भी चित्र प्रतिमा के आकार से भाषित होती है वैसे ही चिदाकाश के का स्वच्छमन के के प्रजापति यानी ब्रह्मा रूप से भासता है। आदि मध्य और अंत रहित चिदाकाश रूप अद्वितीय ब्रह्म ही अपने संकल्प के कारण स्वयं स्वयं भूयो। आकारवानसा तथा पुरुषसा सा भाषित होता है वास्तव में तो वंध्या पुत्र के समान उसका शरीर नहीं है दूसरा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण तीसरा सर्ग ब्रह्मा स्वयं मनोरूप है और उसका संकल्प रूप यह जगत है इसलिए यह मनोराज्य के समान है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आपने जो ब्रह्मा का पृथ्वी आदि से रहित कहा, वह वैसा ही प्रसिद्ध है परंतु इस विषय में शंका यह होती है कि यदि पृथ्वी आदि से रहित मन ब्रह्मा है यह सत्य है तो जैसे आपके मेरे अन्य पुरुष के और पशु आदि के शरीर में पूर्व पूर्व स्मृति कारण है वैसे ही ब्रह्मा के शरीर में पूर्व शरीर के त्याग के समय उत्पन्न स्मृति कारण क्यों नहीं है क्योंकि यमयम वापि स्मरण भावम इत्यादि स्मृति है यदि ब्रह्मा के शरीर में प्राक्तन स्मृति है तो प्राक्तन संस्कार और देह आदि का जो उसकी उत्पत्ति के आधार है वारण नहीं किया जा सकता श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे रामचंद्र जी जिसका पूर्व जन्मों में उपार्जित कर्मों से युक्त पूर्व शरीर है इस जन्म में उसी को संसार स्थिति की कारणभूत स्मृति हो सकती है जबकि ब्रह्मा का प्राक्तन यानी पूर्व जन्म में उपार्जित कर्म तनिक भी नहीं है तो उनको पूर्व जन्म की स्मृति कहा से और कैसे होगी इसीलिए ब्रह्मा का शरीर पृथ्वी आदि कारण से शून्य है अथवा जीव का चित्त ही उसका एकमात्र कारण है वह अपने कारण चित पर ब्रह्म परमात्मा से अभिन्न स्वयंभू और स्वयं आत्मरूप है हे श्री राम जी इस स्वयंभू ब्रह्मा की अतिवाहिक देह ही है अजन्मा की भौतिक देह हो ही नहीं सकती यानी स्थूल से उत्पन्न अजन्मा की आदि भौतिक देह हो ही नहीं सकती श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान संपूर्ण भूतों के यानी प्राणियों के एक आतिवाहिक और दूसरा आदि भौतिक यो दो शरीर है किंतु ब्रह्मा का केवल आतिवाहिक शरीर ही क्यों है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी कारण युक्त यानी पंचीकृत भूतों से उत्पन्न देह आदि से युक्त कारण युक्त सभी प्राणियों के आतिवाहिक भौतिक ये दो शरीर है कारण न होने से अजन्मा हिरण्य का केवल एक आतिवाहिक ही शरीर है एक अज यानी हिरण्यगर्भ संपूर्ण भूतों का परम कारण है उसका कोई कारण नहीं है इससे वह आतिवाहिक रूप एक देह वाला है आतिवाहिक और भौतिक रूप दो देह वाला नहीं है प्रथम प्रजापति यानी ब्रह्मा का भौतिक शरीर नहीं है भौतिक शरीर न होने से इसका केवल आतिवाहिक ही शरीर है अतः वह केवल चिदाश स्वरूप है कारण कि आरोपित पदार्थ का अधिष्ठान से अतिरिक्त स्वरूप नहीं होता हे राम जी पृथ्वी आदि से शून्य संकल्प मात्र शरीर चिदाकाश रूप आदि प्रजापति ने विविध प्रजाओं की सृष्टि की वे प्रजा ब्रह्मा के संकल्प से अतिरिक्त कारणों से उत्पन्न नहीं हुई है अतः वे भी चिदाकाश स्वरूप है जिस उपादान कारण से जो उत्पन्न हुआ है वह तद्रुप ही होता है यह बात कनक कुंडल आदि में सभी के द्वारा अनुभूत है चूंकि चित्तोपाधि जीव चित्त भ्रांति से चित्त मात्र होकर भी परमार्थ रूप से निर्वाण मात्र परम बोध रूप चिदाश ही है इसीलिए पुरुषता को प्राप्त नहीं होता संकल्प शरीर यह ब्रह्मा संसार में व्यवहार करने वाले संपूर्ण भूतों में पहला प्रतिस्पंद है इसी से ही अहम भाव का उदय हुआ है इस प्रथम प्रतिस्पंद से अभिन्न स्वरूप वाली यानी इससे उत्पन्न स्थूल प्रपंच के ऐतद्रूप होने से से से अभिन्न स्वरूपवादी। यह सृष्टि वायु स्पंद की सृष्टि की नाई फैली हुई है यह दृश्यमान सृष्टि प्रातिभाषिक आकार वाले ब्रह्मा से उत्पन्न है अतः प्रातिभाषिक रूप है फिर भी लोगों की दृष्टि में सत्य रूप से प्रतीत होती है अथवा परमार्थ रूप से चिन्मात्र आकार वाले ब्रह्मा से उत्पन्न चिन्ह मात्र आकार को धारण करती हुई भी यह सृष्टि जड़ रूप से प्रतीत होती है असद वस्तु जो सत्य रूप से प्रतीत होती है, उसमें दृष्टांत है। उसमें दृष्टांत है स्वप्न के अंदर हुए दूसरे स्वप्न में स्त्री का समागम जैसे स्वप्न में स्त्री समागम का यदि स्वप्न देखा जाए तो उससे धातुपात होता है वैसे ही व्यवहार और प्रायोजन की सिद्धि की दृष्टि से असत्य पदार्थ में सत्य तुल्य व्यवहार हो सकता है अतएव स्वप्न में स्त्री समागम स्वप्न के सर्वथा असत्य होने पर उससे जैसे सत्य के समान प्रयोजन निष्पन्न होता है वैसे ही प्रतिभा प्रतिभास मात्र आकार वाले ब्रह्मा से उत्पन्न प्रतिभास रूपी यह सृष्टि भी सत्य के तुल्य प्रयोजन को सिद्ध करती है जिसका शरीर पृथ्वी आदिमय नहीं है और जो चिदाकाश रूप एवं शरीर रहित है वह भूतों का आधिपति ब्रह्मा भ्रांतिवश पुरुषाकृति एवं सदेह सा प्रतीत होता है ब्रह्मा के दो रूप है एक संवित रूप जो कि पारमार्थिक है और दूसरा संकल्प रूप जो भ्रांति से है यो संवित और संकल्प रूप ब्रह्मा परमार्थ रूप से उदित नहीं होता और भ्रांति से उदित होता है स्वरूप स्थिति जगत की सत्ता के समान अविद्या के अधीन नहीं है इसीलिए तो उदय होता है और न विनाश ही संकल्प पुरुष पृथ्वी से रहित आकार वाला केवल चित्त मात्र शरीर ब्रह्मा ही तीनों जगतों की स्थिति का कारण है उक्त ब्रह्मा का यह संकल्प प्राणियों के कर्मो के अनुसार जिस जिस प्रकार से विकास को प्राप्त होता है जैसे कि आपका मन पर्वत के आकार को प्राप्त होता है वैसे ही यह चैतन्यात्मा उसी प्रकार से प्रतीत होता है भाव यह कि जब मन पर्वत भाव में होता है तब पर्वताकार प्रतीत होता है वैसे ही ब्रह्मा का संकल्प प्राणियों के कर्मों के अनुसार जब जिस जिस प्रकार से विकसित होता है तब चिदात्मा वैसा प्रतीत होता है अपने स्वरूप के दृढ़ विस्मरण और आतिवाहिक भाव के विस्मरण से आतिवाहिक नाई आदि भौतिक रूप से प्रतीत होता है जैसे कि पिशाच वास्तव में सर्वथा असत होता हुआ भी भ्रमवश आकारवान सा प्रतीत होता है वैसे ही लोगों को स्वरूप की दृढ़ विस्मृति से आतिवाहिक आदि भौतिक रूप से प्रतीत होता है यह ब्रह्मा का रूप मायाशबल, ब्रह्म की प्रथमता है। सत्य संकल्प होने के कारण उनमें स्वसंकल्प से वैसे ही प्रत्यक्ष आविर्भूत रहता है अतः अंधकार से आछादित न होने के कारण शुद्ध संवित रूप प्रजापति को आतिवाहिक भाव की विस्मृति नहीं होती इसीलिए ब्रह्मा को आदि भौतिक से उत्पन्न हुई मृग तृष्णा के समान असत्य जड़ता रूपी भ्रम देने वाली उत्पन्न नहीं नहीं होती। जब ब्रह्मा ही मनोमात्र है, नहीं है, पृथ्वी आदि तब उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व भी मनोमात्र ही है जो जिससे उत्पन्न होता है वह तद्रुप ही होता है यह न्याय प्रसिद्ध है सहकारी कारण नहीं है इसीलिए उससे उत्पन्न हुए विश्व के भी कोई सहकारी कारण नहीं है यहाँ पर कारण से कार्य में कोई भी वैचित्र्य नहीं है इसीलिए जैसे शुद्ध कारण है वैसे कार्य भी शुद्ध ही है ऐसा निश्चित हुआ इस विश्व में कार्य कारणता की तनिक भी उपपत्ति नहीं होती जैसा पर ब्रह्म है ठीक वैसे ही तीनों जगत है द्रवत्व से अभिन्न स्वरूप वाले जल से जैसे द्रवत्व का विस्तार होता है वैसे ही मनोरूपता को प्राप्त हुए ब्रह्मा द्वारा जगत से अभिन्न शुद्ध आत्मा से जगत का विस्तार किया जाता है जैसे असत संकल्प नगर की मन से मन, मन से ही कल्पना होती है और जैसे असत गंधर्व नगर की मन से ही कल्पना होती है वैसे ही यह असत रूप समस्त विश्व केवल मन से ही कल्पित है जैसे तत्व तत्वज्ञानियों की दृष्टि में रस्सी में सर्पता नहीं है वैसे ही इस जगत में भौतिकता नहीं है फिर प्रबुद्ध वे ब्रह्मा आदि भौतिक देह आदि में कैसे रह सकते हैं, अर्थात उनके आधी भौतिक देह आदि नहीं है इसमें तो कहना ही क्या ज्ञानी का आतिवाहिक यानी प्रातिभासिक शरीर भी नहीं है फिर उसकी आधि भौतिक देह का कथन कैसे हो सकता है ब्रह्मा के आकार को धारण करने वाले मन मन नामक मनुष्य का मनोराज्य यह जगत सत्य रूप सा है मन ही ब्रह्मा है वह संकल्पात्मक अपने शरीर को विपुल बनाकर मन से इस जगत की रचना करता है ब्रह्मा मन स्वरूप है और मन ब्रह्म स्वरूप है मन में पृथ्वी आदि नहीं है मन से पृथ्वी आदि आत्मा में अध्यस्त है कमल घट्टे के अंदर कमल की लता के समान हृदय के अंदर संपूर्ण दृश्य पदार्थ विद्यमान है चूंकि मन और दृश्य तथा इन दोनों का दृष्टा अर्थात साक्षीभूत आत्मा इन दोनों का विवेक किसी ने कभी नहीं किया जब तक उनका विवेक न किया जाए तब तक अज्ञान का उच्छेद न होने से मन में दृश्य वर्ग ही है ही इसीलिए ऐसा कहा है अथवा मन और दृश्य दर्शन इन दोनों का कभी अभी उच्छेद नहीं हुआ है इसीलिए वैसा कहा गया है निष्कर्ष यह निकला कि मन का उच्छेद ही दृश्य दर्शन का उच्छेद है जैसे आपके हृदय में मनोराज्य बुद्धि अपने अनुभव से ही देखी गई है और जैसे स्वप्न तथा संकल्प आपके हृदय में अपने अनुभव से ही देखे गए हैं वैसे ही आपके हृदय में दृश्यभू यानी दृश्य वर्ग है इसीलिए जैसे चित्त द्वारा कल्पित पिशाच बालक को मार देता है वैसे ही दृश्य रूपिणी रूपिका यानि पिशाची इस दृष्टा को मार देती है यानी स्वरूप से भ्रष्ट कर देती है जैसे बीज के भीतर स्थित अंकुर देश और काल से अपने को प्रकाशित करता है वैसे ही दृश्य बुद्धि भी देश और काल से अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है यदि दृश्य रूप दुख सत हो, तो उसकी कभी शांति नहीं होगी दृश्य की यदि शांति नहीं होगी तो बौद्धों में केवलत्व की यानी मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी दृश्य का अभाव होने पर बौद्धों में बौद्ध बोध भाव स्थित भी हो तो भी वह निवृत्त हो जाता है फिर मिथ्याभूत की निवृत्ति के विषय में तो कहना ही क्या बौद्धों की केवलता को ही विमोक्ष कहते हैं तीसरा सर्ग समाप्त